तद्वित्ते हत्रुक्त चिदात्म तदा तद्वि गुरुशास्त्र न तो किंचिचिक अह मोक्षे अथ मुक्ति प्राप्त चिरात्म युक्त चिथ आत्म चिरात्म युक्त शिक्षित साक्षी आत्मा है, है। तदापमान गुरुशास्त्राध्याम तद व्यक्ति तब तो पुरुष क्या करता है गुरुशास्त्र से तद व्यक्ति आत्मा को जानता है न तो किंचित्सि और कुछ करना नहीं चाहता है यदा उपमान समाधि संपादन मुक्तिम प्राप्त ये मोक्ष हम कार्य क्या समाधि संपादन करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा यदि मतिम कवि से बुद्धि करता है तथा तो गुरु शास्त्राध्याम आचार्य उपदेश वाक्यर्थ विचार जन्य अपरोक्ष ज्ञान है न गुरु और शास्त्र से आचार्य का उपदेश से और शास्त्र जन्य वाक्य अर्थ विचार जन्य अपरोक्ष ज्ञान से ज्ञान से क्या होता है ना हम आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्मा ब्रह्म ऐसे ज्ञान होता है कर्ता होता नम सेत् धर्मवार में नहीं हो जर मृत्यु धर्मवार नही हो सचिदानंद ब्रह्म हो यदि चिदात्म अवग्छति चिदात्मा को निश्चय करता है तस्तः चिदात्म तम एव उचित चिदृता युक्त है न तो तर्तराद्या कर्तराद्या नहम कर्ता ऐसा निश्चय होता है सत्यम ज्ञान अन ब्रह्म तैयार में कहा गया विज्ञानम अनद्रतरो अंदर नहीं बाहर नहीं कृष्ण एक रूपये पर ज्ञान गण इत्यादि आत्मा चिद रूपी है तीन प्रकार आत्मा मुख्यात्मा और है और आत्मा है और मिथ्या उदाहरता नाम त्रिविधा तीन प्रकार आत्मा में व्यवहार विशेष व्यवस्थाया प्राधान्य दृष्टान्त न अलग अलग विशेष व्यवहार में कोई प्रधान होता है ये व्यवस्था से प्राधान्य होते हैं आत्मा में प्राधान्य व्यवस्था से किस व्यवहार में कोई प्रधान होता है उसमें दृष्टान्त देते है वि कक्षद यदि बृहस्पति सवादिषुस्पति व्यवस्थिता गौण् मिथ्या मुख्याय थोचित यद बृहस्पति सब आदिशु विप्र क्षेत्र आदि व्यवस्थित तथा तो गौन मिथ्या मुख्या यथोचित व्यवस्थित बृहस्पति सवो एक यहाँ का नाम बृहस्पति सब है उसे ब्राह्मण ही अधिकारी क्षत्र वैसा नहीं है और एक रहे राजस्व उसमें उसे ही अधिकारी ब्राह्मण भी अधिकार नहीं नहीं है एक जाग है वैश्य जिसमें वैश्य ही अधिकारी है ब्राह्मण क्षेत्र अधिकार नहीं बृहस्पति सभा आदि से वैश्य राजस्व वाईश्यस, वाईश्यसोन, लेना इनमें विपल क्षेत्रादय व्यवस्थित एक में बृहस्पति सभा बृहस्पति सभा में ब्राह्मण ही अधिकारी क्षत्र नहीं है राजस्व में क्षेत्र ही है ब्राह्मण भी नहीं इस प्रकार व्यवस्थित है उसी प्रकार गौन मिथ्या मुख्या के आत्मा न गौणात्मा मिथ्यात्मा मि, और मुख्यात्मा यथोचितम जहां जैसे जो व्यवस्था से मुख्य है सर्वत्र कोई एक मुख्य नहीं है यथा ब्राह्मण बृहस्पति सब नहीं अजित अधिकारी कौन हुआ ब्राह्मण इत्यतः ब्राह्मण से वह अधिकार न क्षत्रिय वैसे हो क्षत्रिय का नहीं बैसे नहीं राजा राजस्व राजस्व नियोजित कह राजा क्षत्रिय अधिकारी है ब्राह्मण अधिकारी वैसे भी नहीं इतने तो राज्य अधिकार न ब्राह्मण वैसे हो वैश्यो वैश्यस्तो में नहीं अजित हो वैश्यो में से यह करे कौन करेगा ब्राह्मण क्षेत्र अधिकारी नहीं इतरअ वैश्य एवं अधिकार हो न इतर हो इतर है ब्राह्मण क्षेत्र इसी प्रकार एवं गौण मिथ्या मुख्य भेदा नाम गौण मिथ्या मुख्य भेद से आत्मा तीन प्रकार यथा योग्य अपने सोच व्यवहार में प्रधान समझना है ये दृष्टांत से बताया कभी कोई प्रधान है पहले कल पाठ में आ गया हूँ पत्र तत्व प्रीति अनात्मने त्मनेति अनात्मन तो तछे अनात्म तो प्रीतिर नो भय प्रीतिर अनात्म से नोम त्र उचिते आत्मनि प्रीति जो उचित जहाँ आत्मा है उसमें प्रीति होती है पुत्र में देह में उचित आत्मा में प्रीति होती है मुख्य आत्मा ने आत्मनी ने एवं अतिशाईनी अतिशायनी प्रति किस में आत्मा में ही अतिशय प्रीति है कहीं प्रीति है जितने साधन है सुख साधन सब प्रीति है वह आत्मा ने ही अतिशय प्रीति है अनात्मनि तो तय से प्रीति पहले उचित आत्मा में प्रीति पुत्र भारी आदि में उचित आत्मा में प्रीति है गौण आत्मा में अनात्मा में से प्रीति आत्मा का शेष उपकार हो तो अनात्मा में प्रीति होती है अन्य वस्त्र आदि में अन्यत्र जो आत्मा का उपकार का नहीं उसे प्रीति है प्रीति नहीं और अतिशय प्रीति भी नहीं प्रीति अन्यत्र नो दो प्रकार प्रीति क्या अतिशय प्रीति और प्रीति जो उपकार नहीं आत्मा का उसमें अतिशय प्रीति सामान्य प्रीति है जो उपकार नहीं समेत सामान्य प्रीति है? है।, है नहीं है सब जिसमिन व्यवहारे यो ये आत्मा उचित होती जिस व्यवहार में जो आत्मा उचित होता है प्रधान तत्त तस्म तस्मिन व्यवहार में उचित में प्रीति उपयोगितया प्रधान होते आत्मनव प्रीति उचित उपयोगता प्रधानभूत उचित आत्मनिव अतिशाय प्रधान भूत आत्मन एव प्रीति अतिशाय अतिशयति तेषे तस्म शेष है शेषभूते अनात्मनि आत्म भिन्न में प्रीति नहीं है आत्म व्यतीत वस्तु प्रीतिमात्र जहाँ ये कहा गया जिसमें जो आत्मा उचित है ते प्रीति तचित है आत्मनि एवं अतिशाई न प्रीति ऐसा अन्य क्या तब तक तथा उचित आत्मा ने प्रति जो जहाँ मुख्य आत्मा है वहाँ अतिशय प्रीति है एक हुआ अनात्मा ने आत्मा का उपकार प्रीति है जो उपकार का नहीं वहाँ प्रीति नहीं अतिशय प्रीति नहीं तीन विवाह किया अनात्मा ने आत्म व्यक्ति वर्त प्रीति मात्र निरत प्रेम नहीं अन्त्र जो आत्मा नहीं आत्मा का उपकार के में उपकार के नहीं आत्मेशभ्यान अन्य बच्चों नो व्यम प्रीति और अति नही है उभयदेम नौन अन्त्र प्रीत नहीं अति नहीं जो कहा अन्यत्रुभ अभी तन्य शब्दार्थ से अवांतर भेदमा अन्य कौन कौन है उसको कहते हैं उपेक्षम देश्य मिलदेक्ष मगतृण उपेक्षं व्याघ्र सर्पा उपेक्ष सर्पा देश्यमें चतुर्धम उपेक्षम देश अन्य द्वेधा अन्य नोभ में कहा उपेक्षा में प्रीत नहीं अतिशय प्रीत नहीं है जो विषय उसे प्रीति है अति प्रीति है दोनों नहीं उपेक्षा में भी उभय नहीं देश्य में भी नहीं अन्या उपेक्षा तृणादी उपेक्षम मार्ग में कोई मार्ग में दि है तो क्या है उपेक्ष और व्याघ्र सरपा दी देश तो देश उपेक्ष दो प्रकार है देश्य में प्रीत नहीं अतिप्रीत नहीं उपेक्षा में भी प्रीत नहीं अतिप्रीत नहीं अन्यत्र लोग है अन्यत्र विभाग कर दिया अन्यत्र को छोड़ करके बाकी दो विभाग है एक होता आत्मा जिस जिस व्यवहार में जो मुख्यात्मा उसमें अतिशय अप्रीति है और का जो उपकार उसमें प्रीति मात्र है दो प्रकार कर करते आत्मा आत्मा के शेष और बाकी दो हो गए उपेक्ष अतना प्रकार से हो गए चार प्रकार एवं चतुर्दी चार प्रकार आत्मा आत्मा और शेष चार प्रकार हुआ अन्य अन्य उच्यमान वस्तु उपेक्षम उपेक्षा तो उपेक्षा का विषय देश का विषय देश विशेष देश्यम का विषय द्वेश का विषय तीधा दो प्रकार है तदुभय उदाहरती मार्ग तृणादी प्रिय है अति प्रिय उपेक्ष चातुर्विद्या में वर्षी चार प्रकार दिखाते हैं आत्मा शेष आत्माशेष उपेक्षं देश्येती चतुर्षवी न व्यक्ति नियम किंतु त्या तथा तठा तठा। तथा आत्मा शेष देशं न तदा तदा। एक हो गया आत्मा अति प्रिय ही आत्मा का शेष उपकार को हो गया प्रिय और एक उपेक्षा ही और एक द्वेश का विशेष चतुर्पी चार में न व्यक्ति नियम नियम नहीं कि ये व्यक्ति ही होगा हमेशा ये हमेशा उपेक्षा ही होगा ऐसा नहीं कोई उपेक्षा वस्तु का भी उपेक्षा कभी ग्रही होता है आगे बताएंगे व्याग्रह उपेक्षा या या देश अपन इधर आ रहा है तो देश देखा इधर से जा रहे तो खुशी होकर देख रहे उधर दौड़ के जा रहा है देखते नहीं नहीं देश करते तो व्याघ्र द्वेश ऐसा नहीं कर सकते है और व्याघ्र प्रिय भी हो जाता है और छोटे पन्ने से रखकर के पालन पोषण रखकर एक कुत्ता जैसे रखते है तो प्रिय है ना नहीं, नहीं। तो व्याघ्र द्वेश हम ऐसा नियम नहीं है ऐसे आगे कहेंगे व्यक्ति नियम नहीं है किंतु तत्त कार्या कव्यपेक्षा कविदेश नियतम क्या प्रियतम्वादीक प्रियतम ही हमेशा प्रिय ऐसे निश्चय है नेते हा चतु न व्यक्ति नियम अयम प्रियतम प्रिय इदम उपेक्षम इदम देशा नियम नहीं तत्त कार्या तस्मात तस्मात कार्य विशेष से, से उपकार करता है तो प्रिय और अपकार करता है तो उद्य हो जाएगा तथा तथा प्रिय रूप का अनियम प्रयोजनाय सर्वत्र अनियम दिखाने के लिए प्रसिद्ध देश व्याघ्रे देश व्याघ्र प्रसिद् उस तस्व दर्शे तो उसमें देश का अभाव दिखाते हमेशा देश नही सैद व्याघ्र सम्मुखो देश्योपेक्ष लालनाद अनुकूल चेद विनोदाईटी शेषता शेष व्याघ्र सम्मुख देश्य सैत समुख आ तो देश्युखस्तु उपेक्षर चल जाते उपेक्षा ही ला अनुकूलशेद लाल प्रसन्न कर अनुकूल है तो विनोदा विनोद किल होता है इति प्रिय हो जाएगा यदा शेषता स्वक्षण सम्मे खीलाइए लाल स्वान्कूल हो जाए तदा तो विनोदा दा यदि विनोद साधन साधन प्रिय तो हो जाता है यदि शेषतान शेष हो गया उपकारक हो गया स्व उपकार प्रियम भजे प्रिय हो तो जाता तो है तो व्याघ्र तो तो तो तो तो भी तो को एक में व्याध्र में प्रियत्व भी हो गया द्वेश्व भी हो गया एक वस्तु में प्रियत्व आदि धर्म तरअंगीकार प्रिय हो गया हो गया उपेक्षा भी हो गया तीनों मानेंगे तो व्यवहार व्यवस्था नहीं होगी व्यवस्था नौ ऐसा संकल उतर देते हैं? व्यक्ति नियमो मां भूल लक्षण व्यवस्थित आनुकूल प्रतिकूल्यम आनुकूल दया भाव भूल लक्षण लक्षण व्यक्ति नाम नियम महाभूत लक्षण व्यक्तियों का नियम नहीं हो लक्षण से व्यवस्था बन जाएगी लक्षण कैसे अनुकूल अनुकूलत्व जहाँ रहेगा और क्या होगा प्रिय <SR> होगा और प्रातिकूल्यम प्रतिकूलत्व है तो उद्देश्य होगा और अनुकूल और प्रातिकूल्य दोनों का अभाव है तो उद्देश्य हो जाएगा व्यक्ति नियम अभाव लक्षण वसाद व्यवस्था हो जाएगी किम लक्षण इत्याम तो लक्षण कहते आनुकूल्यम का अनुकूलत्व प्रिय का लक्षण है जावर्तक धर्म में अनुकूल आन, रहेगा और प्रतिकूलत्व देश का आरक्षण होगा उपेक्षा का लक्षण आनुकूल्य प्रातिकूल्य रूप दयाभावेक्षा में आनुकूल्य रहेगा प्रातिकूल्यम दूनता अभाव रहेगा लक्षण हो गया हवा नाम एतावता ग्रंथ संदर्भ ग्रंथ संदर्भन अर्थम बुद्धि सौकर्य है संक्षिप कथा ये ग्रंथ पूरा ग्रंथ में जो अर्थ प्रतिपादन किया गया बुद्धि में सरल ऐसी आरूढ़ के लिए संक्षिप कथन कर, करते हैं आत्मा प्रे यान प्रिय शेषोत्मा प्रेषो देशोपेक्षे तोषो व्यवस्थित तो लोको यागवल्य मत चत आत्मा प्रेम शेषोपेक्षे व्यवस्थितो लोको आत्मा प्रया प्रयाण प्रिय प्रियमा का जोकार प्रिय तदन देशोक्षे देश देशोपेक्षे देशुरेक्षा अन्दार प्रकार हो गए, इति लोको व्यवस्थित निश्चित है याज्ञ बल के मतन चत याज्ञ बल के में यही उनका मत है हो गया आत्मा प्रिय हो गया साधन सुख साधन आत्मा का उपकार का बाकी जो अपकार के बेस बाकी उपेक्ष है आत्मा प्रत्येक आनंद प्रयान का था अतिशय प्रिय अशेष हो गया स्व उपज अपना जो उपकार का पदार्थ प्रिय तब हो तदन तो अन्यो ताभ्याम अन्या जो अन्य अन्या और आत्म से जो अन्य है।, है दो हे द्वेश में द्वेशा यथाक्रम होता है एवं चातुर्विध्या में लोक व्यवस्थित हो ऐसा लोक व्यवस्था को प्राप्त है उक्त प्रकार चतुष्ट अतिरिथम न किंचित चार प्रकार से अन्य कुछ नहीं रहेगा अयमअर्थ श्रुत अभिमत श्रुति अभिमत याज्ञ मत आत्मादीना प्रियतम यज्ञम वर्ग मत चीयतम याज्ञम वर्ग मत हि याज्ञ वर्ग से के के न के केवलम मैत्री ब्राह्मण एवं आत्म न प्रियतम तो उत्तम किन्तु पुरुषविद ब्राह्मण भी इस अभिप्रायण तद वाक्यर्थम समझनाटी केवल मैत्री ब्राह्मण में ही आत्मा प्रियतम तो कहा गया या नहीं पुरुषविद ब्राह्मण में भी, भी कहा गया आत्मा प्रियतम है इसलिए तद को संग्रह करके आते हैं प्राह तत्त्वं तत्त्वं अन्युति तथान्यतरा तत्व तदेत्यता अन्युतिथा सर्वस्तर तत्व प्रेय तदेत्यता श्रुति कहती तदेत प्रिय प्रिय वित्ता प्रिय अस्वस्त अंतरतर यदय आत्मा बृहदारण्य अन्य भी सृषि करती पुत्र से भी प्रिय है प्रियतर धन से भी अन्य से भी सर्वस्मात्तर आत्मतत्व तो तदे तत्व ऐसा बाक्य देव तद ही तत्प्रिय प्रियतर आत्मतत्व किसे पुत्रात् प्रेय वित धन से भी, भी प्रिय है प्रे अन्यस्त सर्व अन्यस्मत सर्वस्मात् अंतरतरम यदय आत्मा या अपना सौख्यातर इतन वाक्य पुत्रविच्चाद आंतर आत्मतत्व प्रियतम सौ सेतमो तो, आत्मतत्व तो, पुत्रविच्चाधिक्रियतम एक व्व श्रुतावभिधान प्रकृत कि आया तम श्रुतो अभिधान भवत् श्रुति में, में क्या आ गया प्रकृति में क्या आया ऐसा इसकाश उत्तर दौत्या विचार दृष्टिया साक्षे वात्मा नेतर को शाण पंच विविच अंतर को शाण पंच विविचांतर वस्तु दृष्टि विचारणा विचार विचार को शान पंच विविचांतर वस्तु दृष्टि विचारणा श्रोत्या से श्रुति प्रमाण वाक्य पर्यालोचना करने ऐसी अर्थ होता है विचार दृष्टि विचार से ज्ञान होता है अयम साक्षी है व आत्मा साक्षी ही आत्मा है न इतर अन्य कोई नहीं है अन्य मुख्य गौ, अन्य गौण है मिथ्या है वास्तव आत्मा नहीं है पंच कोषा विविच्य अंतर वस्तु दृष्टि विचार है न पांचों कोष को पृथक करके पृथक समझ करके आत्मा सान्य अन्य निश्चय करके अंतर वस्तु दृष्टि अंतर्वस्तु है आत्मा तत्व तो उसकी दृष्टि अनुभव ही विचार ना ही विचार करके अनुभव करना चाहिए श्रुत्यर्थ पर्यालोचन विचार दृष्टिया विचार दृष्टि श्रुत्यर्थ परिचार करना ही साक्षी नै मुख्य आत्मा तुम साक्षी आत्मा है इतर पुत्र भारी आदि नहीं है विचार दृष्टिया इतभि तरूप महा विचार दृष्टिया साक्षी आत्मा तो विचार कैसे है कोशा पंच विविच्य अंतरदृष्टि यही विचार है पांच कोश से पृथक करके अंतर आत्म तत्व को जानना यही विचारना है अन्न पंच कोशा Dan, पांच कोश कह गये तैतर श्रुति में तैतिक आत्म पांच कोश को आत्मा ऐसी पृथक समझना समझ करके अंतर तत्म न सब के अंदर आत्म तत्व है उसका अनुभव ही विचारना ये अंतर्दृष्टि है इससे निश्चय होता है साथी ही आत्मा है दिष्टी, दिष्टी ज्ञान वस्तु दृष्टि अभी अंतस्थित आत्मवस्तु की दृष्टि दृष्टि ज्ञान अनुभव कैसा है अंतस्थित वस्तु में दर्शन प्रकार में वाह अंतस्थित आत्म वस्तु का दर्शन ज्ञान किस प्रकार होगा कहते हैं जागर स्वप्न शुक्तिनाग्माय भाषण यो भव सत्काशचिदात्मक जागृत तो अवस्था है जागरण और सपना सुतनी अवस्था हुई इनमें किसका नाश होता है अवस्था का तीनों का नाश होता है और वो आगम होता है जागरण के बाद सपना सपना की असुक्ति आती है तीनों आगम अपाय आगम और अपाय उत्पत्ति और नाश अवस्था की उत्पत्ति होती अवस्था का नाश होता है उत्पत्ति नाश अवस्था का उत्पत्ति होती है और जागृत क्या स्वप्न की उत्पत्ति स्वप्न या फिर जागर ये जो आगम उपाय होता है उसका भान होता है आपको निश्चय होता है जिससे निश्चय होता है आगम उपाय भाषण या तो भवती जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था का आगम और उपाय नाश आगम उत्पत्ति जिस से होता है भान होता है आपको भान होता है ना नहीं जिससे होता है अशोक अशो आत्मा य तो भगवती अशो आत्मा वही आत्मा है उसे आत्मा का भान किसके द्वारा होगा उस प्रकाशात्मक रूप ज्ञान रूप सब प्रकाश है उसको भान करने के सब प्रकाश से उसके द्वारा बाकी तीन अवस्था तीन अवस्था का भान होता है तीन अवस्था की उत्पत्तिनाश भान होता है जागृत आदि अवस्थाना मध्य उत्तरोवस्था उत्तर आगमन से पूर्व पूरावस्था निवृत्ति आने पर पूर्व अवस्था की निवृत्ति होगी एक समय दोनों hmm. नहीं उत्तर उत्तरावस्था का आगम और पूर्व पूरावस्था की निवृत्ति ना इन दोनों का अवभाषण प्रतीत यू नित्य चैतन्य रूपा साक्षी नवतीवस्था से विलक्षण है तीन अवस्था का साक्षी है नित्य चैतन्य रूप साक्षी से होता है सीद रूप अपना यही अंतर्थित वस्तु का दर्शन है यही विचार करना है तीनों अवस्था को जानने वाला में हूँ तीन अवस्था से विलक्षण तीन अवस्था दृश्य तत्वपति में आया जागर सपन सुशुति अवस्था तीन अवस्था की साक्षी आत्मतःम तत्व आत्मत कहा तीन तो तो अवस्था का साखी कहा पंच पंच को साधित तीन तो, सर से विलक्षण पंच को साधित अवस्थात्री अवस्थात्री कहा गया तीनोंवस्था का साक्षी अतिम अवस्था की उत्पत्तिनाश का भी साखी आत्मा है वही मैं हूँ यह ज्ञान है अंतर अंतर्दृष्टि संग्रहण उत्तम श्रुतियर्थम प्रपंच श्रुति का अर्थ संक्षेप ऐसी कहा गया तीनों अवस्था की उत्पत्ति नाश साखी ऐसी होता है अभासन उसको विस्तार से कहते हैं प्राणादिविस्तान्ता शेष प्राणदिविता आसन्ना प्रीतिस्था तारतम्याम तेषु सर्वतेम्य संक्षेप से जो श्रुतियर्थ कहा गया ये जागृत है नहीं पूर्व अन्यत्रिश्रुति प्राह पुत्र वित्ता तथा तो अन्य सर्वस्थ अंतर ही कहा गया है ये कहते विस्तार करके शेषा आत्मा है प्रियतम शेष होते प्रिय शेषा प्राणादि वित्तांत प्राण से लेकर वित्त प्राण शरीर शेष है तो आसन्ना तारतम्यतः तरतम भावना आसन्न कोई समीप तर, कोई समीपतम तर, कोई पर समीप, तरतम होता है तथा सर्वेश उसमें तारतम्य से होती ता प्रीति।, प्रीति, प्रीति होती है जो निकटतम अधिक प्रीति और दूर हो तो प्रीति कम होगा ऐसे प्रकारे प्रीति होती है तारतम्याण दृश्यते अनुभव ता होती है अनुभव होता है साक्षी व्यतिरित प्राणादि वित्ता प्राण से लेकर वित्त वक्ष्यमाण आगे कहेंगे तारतम्य न आत्म न आसन्ना तरतम भाव से आत्मा के समीप है समीपवर्तन और उससे समीपवर्ती तरतम भाव से कैसे है इसे युक्ति देते प्रीति तथा तारतम्य इसलिए तारतम्यादि प्रीति होती है जो जो अंतरतम है अधिक प्रीति दूर प्रीति कम है यहां तारतम्यना अंतरम तदवदेशम् प्रीतिर्चर अंतर तारतम्य से प्राण मे प्रीत प्रीति तारतम्य से शब्द का अनुभव होता है प्रीति इसे आगे बताएंगे